मौलाना मोहम्मद अली राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष थे उसी वर्ष अपने एक भाषण में उन्होंने किसी संदर्भ में कहा मेरा मानना है कि एक फाजिर व्यभिचारी और फासिद यानी कि दुष्चरित्र मुसलमान भी महात्मा गांधी से अच्छा है यद्यपि ये वाक्य किसी विशेष संदर्भ में कहा गया था लेकिन हिंदू कांग्रेसियों के दल में खलबली मच गई अनेक लोगों को कांग्रेस अध्यक्ष के इस भाषण से पीड़ा हुई श्री महावीर त्यागी ने तो इस प्रश्न को लेकर अध्यक्ष के प्रति ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अविश्वास का प्रस्ताव भेज दिया श्री नरदेव शास्त्री ने इसका अनुमोदन किया उस समय श्री जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस कमेटी के मंत्री थे और कायदे को मानने वाले थे उन्होंने त्यागी जी से पूछा क्या तुम सचमुच इस प्रस्ताव को पेश करना चाहते हो त्यागी जी ने कहा मैं अवश्य पेश करूंगा मैं ये सोच समझ कह रहा हूँ प्रस्ताव एजेंडा पर आ गया अहमदाबाद में इसकी बैठक हुई कोई अन्य कार्य आरंभ होने से पहले ही मौलाना मोहम्मद अली ने कहा कि पहले मेरी तकरीर का फैसला हो जाना चाहिए इसके लिए उन्होंने त्यागी जी को पुकारा अविश्वास का प्रस्ताव पेश करो त्यागी जी ने तुरंत ही मंच पर पहुंचकर प्रस्ताव पेश करने के उद्देश्य से बोलना प्रारंभ किया मिस्टर प्रेसिडेंट एंड फ्रेंड्स तभी गांधी जी बोले मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव के पहले मुझे दो मिनट प्रस्तावक से बात करने का मौका दिया जाए मौलाना जोर से बोले ऑर्डर ऑर्डर पहले प्रस्ताव का फैसला होगा फिर अन्य कोई बात होगी परंतु तो गांधी जी कहाँ चुप रहने वाले थे उन्होंने त्यागी जी से पूछा तुम्हें तो मुझसे बात करने में कोई आपत्ति नहीं है त्यागी जी ने कहा नहीं गांधी जी हंसकर बोले जब मैं और वो राजी तो बीच में क्यों बोलता है काजी सारी सभा हंसी से गूंज उठी गांधी जी त्यागी जी से बोले ये प्रस्ताव उचित नहीं है मौलाना ने इसमें किसी अन्य को तो कुछ नहीं कहा महात्मा गांधी से फाजिर फासिद मुसलमान को अच्छा समझने की बात है इसमें कोई गाली तो है नहीं गाली का सबूत तो उसका लगना ठहरा गांधी तो इसका लगना स्वीकार नहीं करता फिर तो यह खलास हो गई त्यागी जी बोले महात्मा गांधी का इससे कोई संबंध नहीं है इस तकरीर के अनुसार अध्यक्ष की नजर में एक बदमाश और बदचलन मुसलमान भी दूसरे संप्रदाय के श्रेष्ठतम व्यक्ति से ऊंचा है आजकल जहाँ देखिए हिंदू मुसलमान के बीच तंगे हो रहे हैं ऐसे में अध्यक्ष की ऐसी तकरीर जलती आग में घी का कार्य करेगी गांधी जी ने कहा क्या तुम्हें इस प्रस्ताव के पास हो जाने की उम्मीद है कितने वोट मिलेंगे त्यागी जी बोले दो वोट तो पक्के हैं पास हो या न हो ये तो रिकॉर्ड पर ही आ जाएगा की कांग्रेस अध्यक्ष की तकरीर पर कुछ लोगों को आपत्ति थी गांधी जी ने कहा ऐसी बात लाने से कांग्रेस का रिकॉर्ड अच्छा नहीं अब तो खराब होगा हिंदू मुसलमान को साथ रहने के लिए यह आवश्यक है कि वे एक दूसरे का खोट निभाएं। क्या तुम जानते हो कि मित्र किसे कहते हैं त्यागी जी बोले एक दूसरे को प्यार करना ही मित्रता है गांधी जी ने कहा नहीं ये बदमाशी है एक दूसरे के खोट को निभाना और मुसीबत में काम आने को ही मित्रता कहा जाता है जो ऐसा नहीं करता उसे मित्र नहीं मानना चाहिए ये प्रस्ताव ठीक नहीं है लेकिन त्यागी जी किसी भी शर्त पर प्रस्ताव वापस लेने को तैयार नहीं थे अंत में गांधी जी बोले एक बात बताओ तुम अक्लमंद हो या महात्मा गांधी त्यागी जी ने कहा महात्मा गांधी गांधी जी ने तुरंत कहा फिर तो हो गया एक बेवकूफ को अक्लमंद की बात माननी होगी मैं जानता था की बेवकूफ को अक्ल की दलील नहीं बेवकूफ की पसंद आती है अब तो वापस लोगे त्यागी जी कोई उत्तर न दे सके और उन्होंने प्रस्ताव वापस ले लिया गांधी जी के संस्मरण सी.जी. रेडियो की प्रस्तुति